शा ओ ये मी हिमवत मही सद्र रसयास आहु से ही महा प्रदेशो ये बाहू कस्मी देवाय हविषा विधेमो ओम शांति हम वेदोक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं अर्थात धर्म जो है वो वेद कैसे सिखाता है हमने देखा था कि धर्म वो है जो निजी हित और हित दोनों को साधता है लोग धर्म को कठिन कहते हैं लेकिन धर्म यदि कठिन होता तो सबके काम का नहीं होता सबको धार्मिक होने के लिए नहीं कहा जाता धार्मिक होना आसान है ऋषि दयानंद लिखते हैं भले ही सब विद्वान न बन सके विद्या सबके लिए संभव नहीं है कठिन होती है लेकिन धार्मिक होना सबके लिए संभव है क्योंकि धर्म अत्यंत सरल है और उस सरलता से सहजता से जो उपलब्धि होती है वो सुखद होती है जो बहुत कठिनता से उपलब्धि होती है उस बहुत श्रम से होती है उसमें हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ते लेकिन इसकी सरलता को बताते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप समझते हैं कि धर्म कठिन है मैं कहता हूं कि धर्म बहुत सरल है आप भोजन कर रहे हैं आप कोई धर्म नहीं कर रहे हैं स्वार्थ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं वो स्वार्थ है जब दूसरे के लिए करते हैं तो परार्थ है परमार्थ है जो परमार्थ है आप उसी को धर्म कहते हैं तो धर्म में स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं इसलिए धर्म से आपका काम भी चलता है और धर्म करते हैं तो दूसरे का काम भी चलता है जब मैं भोजन करता हूँ और भोजन के समय मुझे याद आ जाता है कि कोई और भी भूखा है मैं उसकी भी चिंता करता हूँ उसके लिए भी देता हूँ चाहे वो प्राणी है चाहे कीट पतंग है चाहे मनुष्य है चाहे अतिथि है चाहे कोई है। तो जब मैं भूखे को भोजन कराता हूँ तो लोग मुझे धार्मिक कहते हैं और मैं भूखा रह जब भोजन करता हूँ तो लोग मुझे स्वार्थी कहते हैं जब मैं अपने लिए करता हूँ तब स्वार्थ होता है जब मैं सबके लिए करता हूं तो परमार्थ होता है तब धर्म होता है मैं पानी पीता हूं तब मैं कब कहता हूं कि मैं धर्म कर रहा हूं लेकिन मैं बाल्टी लेकर प्यासों को जब पानी पिलाता हूं, प्याऊ लगाता हूं तब मैं धार्मिक हो जाता हूं। धर्मार्थ प्याऊ जब मैं अपने लिए कुछ खरीदता हूं, मैं परोपकारी नहीं होता हूँ लेकिन वही कपड़ा वही पुस्तक वही कंबल वही वस्त्र खरीद करके उन गरीब लोगों को उन असहाय निर्धन लोगों को जिनके पास नहीं है उनको बांटता हूँ तब मेरे वही पदार्थ धर्म का उदाहरण बन जाते हैं धर्म का दृष्टांत बन जाते हैं मैं अपने बच्चों की शादी भी करता हूँ उनके लिए साधन जुटाता हूँ मुझे कोई धार्मिक नहीं कहता लेकिन मैं जब गरीब बच्चों के विवाह में सहयोग करता हूं, उनकी पढ़ाई की मैं फीस देता हूं, उनके लिए मैं किताब पुस्तक कापी पेंसिल बांटता हूं, तब मुझे धार्मिक होने का अनुभव होता है तब लोग मुझे बड़ा धार्मिक कहते हैं तो जो भूखे हैं गरीब हैं वस्त्रहीन हैं बीमार हैं अशिक्षित हैं जब उनके हम सहयोग करते हैं जो जो आपदाएं, विपदाएं, कष्ट आवश्यकताएं, अभाव मेरे साथ हैं मैं उनका उपाय करता हूं। वो सारे कष्ट अभाव विपदाएं जब मिटाने के लिए यत्न करता हूं, चाहे वो रोगी के रूप हैं चाहे वो विद्यार्थी हैं चाहे वो परेशान हैं चाहे वो असहाय हैं चाहे वो अनाथ हैं चाहे वो विधवा के रूप में हैं चाहे वो बीमार के रूप में हैं जब उनकी मैं चिंता करता हूँ तब मैं धार्मिक होता हूं तो यह धर्म जो है सरल भी है और आवश्यक भी है इसलिए वेद ने कहा कि भाई धर्म वो आचरण है जिससे आप संसार को भी साध सकते हैं और परलोक को भी साध सकते हैं अपना भी भला कर सकते हैं दूसरे का भी भला कर सकते हैं तो हमारे कर्म करने की स्थिति बन गई एक स्थिति बन गई हम अपने लिए करते हैं और दूसरे के लिए करते हैं एक इससे भी और आगे स्थिति है इससे भी एक ऊंची स्थिति है कि यहाँ तो हमने दूसरे के लिए किया था तो उसमें हम सम्मिलित थे कहीं हमारी इच्छा थी सम्मान की कहीं इच्छा थी उसके लाभ की कहीं इच्छा थी हमारे अंदर के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने की तो हमने परोपकार तो किया हमने दान दिया लेकिन हमारे मन में इच्छा थी कि यहाँ एक पत्थर लग जाए कि मैंने पाँच लाख दस लाख रुपए दान दिया दान मैंने परोपकार का काम किया लेकिन परोपकार का काम करने के बाद भी कहीं थोड़ा सा मेरा लगाव उससे बना रहा तो वो काम मैंने किया जरूर जब केवल मैंने अपने लिए किया और फिर मैंने समाज के लिए किया तो वो धर्म का अंग तो बन गया समाज के काम के साथ मुझे भी लाभ मिल गया कहीं प्रशंसा का मिल गया कहीं उपस्थिति का मिल गया कहीं सहयोग का मिल गया कहीं समर्थन का मिल गया कहीं पद का मिल गया किसी न किसी रूप में मुझे भी मिल गया तो वो जो मेरा धर्म है वो जो मेरा परोपकार है है तो वो परोपकार लेकिन उसमें कहीं न कहीं मेरा थोड़ा सा जो इच्छा है वो जुड़ी हुई है उसमें लाभ का भाव है फिर वो जो काम है वो भी दो प्रकार का होता है वो दो प्रकार का कैसे होता है उसको शास्त्र ने कहा है सकाम और निष्काम तो ये कैसे होता है कार्य तो करना है लेकिन कार्य करते हुए उसके प्रति कर्तव्य भाव से करना है या उसके प्रति कुछ परिणाम ध्यान में रखकर करना है तो जब हम परिणाम ध्यान में रखकर करते हैं सबके लाभ की बात अपने लाभ की बात अपनी प्रशंसा की बात अपनी प्रतिष्ठा की बात तो वह हमारा कर्म हो जाता है सकाम तो दुनिया में अधिकांश कर्म हो, सकाम होते हैं वह धार्मिक होने पर भी परोपकारी होने पर भी लेकिन जो सिद्ध लोग होते हैं आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग होते हैं साधक लोग होते हैं उनके काम करने की जो स्थिति होती है वो काम करते हैं जब उनका काम श्रेष्ठ हो जाता है काम तो वही है लेकिन वो श्रेष्ठता का कारण बन जाता है जब वो निष्काम कर्म करते हैं वहां उनके पास बदले की परिवर्तन की कोई इच्छा नहीं रहती परोपकार में और स्वार्थ में जो अंतर है काम एक ही होता है लेकिन केवल इच्छा से वो काम धर्म बन जाता है और इच्छा से ही वो काम अधर्म या व्यापार बन जाता है जब मैं किसी से छीन करके खाता हूं तब मैं अधर्म करता हूं लेकिन जब मैं किसी को भोजन पैसे से देता हूं तब मैं व्यापार करता हूं और जब मैं अपनी अपना भोजन भूखे को देता हूं तब मैं धर्म करता हूं है तो वही लेना देना लेकिन इस लेने देने के पीछे भाव क्या है विचार क्या है प्रयोजन क्या है ये हमारे धर्म और अधर्म का निर्णय करता है तो यदि मैं छीन कर खाता हूं छीन कर लेता हूं तो यह अधर्म है लेकिन मैं बिना छीने ही उसको दे देता हूं यदि उसके बदले में कुछ अपेक्षा रखता हूं तो व्यवसाय है व्यापार है पैसा लेता हूं और यदि मैं करता हूं वो मेरी प्रशंसा करे यह सकाम कर्म सक, धर्म है लेकिन जब मैं उसे पीड़ित अनुभव करके काम करता हूं और बदले में मेरी कोई अभिलाषा नहीं होती और कभी भी नहीं होती किसी के साथ भी नहीं होती तो वो जो परिस्थिति है वो निष्काम कर्म की है तो संसार में जिसको हम कर्म कहते हैं कर्म कांड कहते हैं वो दो तरह का होता है एक अपने लिए किया जाने वाला और एक समाज के लिए किए जाने वाला जो अपने लिए किया जाता है उसे स्वार्थ कहते हैं और जो सबके लिए किया जाता है उसे धर्म कहते हैं उस धर्म में भी जो सकाम रूप से किया जाता है जिसके अंदर कुछ इच्छा कुछ भावना कुछ लाभ की बात रखकर प्रशंसा की बात रखकर की जाती है वो सकाम कहलाता है और जिसके अंदर किसी तरह का केवल ईश्वरीय काम है ईश्वर का कर, काम कर्तव्य मान करके किया जाता है तब वो निष्काम कोटी में आ जाता है इस तरह से हमारा सारा जो कर्म है वो हमारे लिए धर्म से मुक्ति तक जाता है जब हम किसी को दुख देकर प्राप्त करते हैं तो वही कर्म अधर्म है जब हम बिना दुख दिए केवल अपने लिए करते हैं तो वही स्वार्थ है जब वो काम हम सबके लिए करते हैं सबके लाभ का ध्यान में रखकर करते हैं तो उसमें मेरा भी लाभ होता है ये परोपकार है धर्म है और जब मैं अपना लाभ बिना सोचे या अपना लाभ समाप्त करके दूसरे का भला करता हूँ और उसके बदले में जब मेरे मन में कोई इच्छा कोई अपेक्षा नहीं रहती है तो वो मेरा निष्काम नि, कर्म हो जाता है तो अधर्म करना स्वार्थ करना परार्थ परोपकार या धर्म करना या धर्म में भी निष्काम कर्म करना तो ये हमारी आगे आगे होने वाली उन्नति का स्तर है उसके प्रतीक हैं। तो शास्त्रीय कहता है कि आप धार्मिक बनना चाहते हो तो धार्मिकता से आपके दोनों प्रयोजन सिद्ध होने चाहिए तब आप धर्म करते हो तो इसलिए ज्ञान और कर्म वेद ने कहा कि ज्ञान कांड किया, कर्म कांड किया। तो ज्ञानकांड में तो हमको बताया जो उपयोग है इसका क्या कैसे करना वो चाहे संसार की कोई भी वस्तु क्यों न हो लेकिन उसके बाद उसका उपयोग में लाना यह कर्मकांड है और कर्मकांड को हमने दो रूप में किया एक अपने लिए किया एक सबके लिए किया एक सबके लिए करते हुए सकाम किया और एक निष्काम किया और इस स्वार्थ और परार्थ का सबसे अच्छा उदाहरण है जब अच्छे पदार्थों को हम स्वयं उपयोग में लाते हैं तो यह हमारा स्वार्थ होता है लेकिन हम उसे बांटकर खाते हैं तो यह धर्म होता है खाते हम तब भी हैं लेकिन हम परिवार में समाज में साथियों में उसे बांटकर खाते हैं तो हम धार्मिक हो जाते हैं तो इसलिए जब हम बांटते हैं तो बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्रकार हो सकते हैं तो उस बांटने का जो प्रकार है हम उसको कर्म कांड कहते हैं अर्थात तो जो परोपकार है धर्म है वो दो तरह का है एक आपूर्ति रूप का है एक इष्ट रूप का है जो स्थूल वस्तुएं बना रहे हैं आप कि आप धर्मशाला बना रहे हैं आप पाठशाला बना रहे हैं आप तालाब बना रहे हैं आप बगीचा लगा रहे हैं आप छाया के लिए पेड़ लगा रहे हैं पीने के लिए प्याऊ बना रहे हैं भूखे के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं रोगी के लिए चिकित्सा दे रहे हैं जो जिसके पास कपड़ा नहीं है धन नहीं है साधन नहीं है उसको आप साधन दे रहे हैं एक प्रकार धर्म का ये है एक प्रकार आप और धर्म का करते हैं जिसमें परोपकार भी होता है और उपासना भी होती है यहाँ परोपकार होते हुए सबका लाभ होता है अपना भी लाभ होता है और अपने लाभ की भावना से सबके लाभ की भावना से हम कोई काम करते हैं और एक अपना लाभ बिना रख के केवल ईश्वरीय जो आदेश है वो मानकर काम करते हैं कर्तव्य मानकर काम करते हैं तो एक ही कार्य भिन्न भिन्न विचार के कारण से भिन्न विचार के कर, से करने के कारण से उसके स्तर और उसका फल बदल जाता है हमारे यहाँ सामान्य जो एक भोजन करना है इस भोजन करने के लिए भी ये कहा गया है कि आप अपना पैसा कमाकर अपने साधन लाकर अपनी भूख मिटाने के लिए आप स्वयं भोजन पकाते हैं और उस भोजन को करते हैं तो शास्त्र कहता है आप पाप ही पकाते हैं और पाप ही खाते हैं भुंजते ते त्वघम पापा ये पचनते आत्मकारणात् जो अपने लिए पका रहा है और स्वयं ही खा रहा है बोले वो पाप ही पका रहा है और पाप ही खा रहा है फिर क्या करना तो एक व्यक्ति जो गृहस्थ है ऐसे मनुष्य के लिए एक नियम है और वो नियम ये है कि उसे या तो भुक्तशेष खाना चाहिए या भूत शेष खाना चाहिए भुक्त मतलब होता है खाने के बाद खाना चाहिए और हित मतलब होता है हवन के बाद खाना चाहिए अर्थात यदि हवन के बाद खाता है तो भी वो धार्मिक है और वो खिलाकर भी खाता है तो भी धार्मिक है लेकिन यदि खुद ही बनाकर खुद ही खा लेता है तो वो पापी है अधार्मिक है इसमें बड़ी विचित्रता दिखाई देती है श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा यज्ञशिष्टाशिन्न सन्तो मुच्यंते सर्वकिल विषयी भुंज ते त्वम पापा ये पचनते आत्मकारणात् कारणात् जो यज्ञशेष खाते हैं वो पुण्य खाते हैं और बिना यज्ञ किये खाते हैं वो पाप खाते हैं तो इसलिए ये गृहस्थ के लिए नियम है कि घर में अतिथि को खिलाकर खाए तो उसके खाने का अधिकार होता है या वो यज्ञ करके खाए तो खाने का अधिकार होता है लोग कहते हैं ये तो बड़ी ज्यादती है बड़ा अधिक बड़ा दंड है हमको हम क्यों खिलाएं दूसरे को क्यों अनिवार्य है हमारे लिए खिलाना लेकिन ये उसके लिए नहीं ही है मूल रूप से ये अपने लिए ही है क्योंकि मनुष्य अपने लिए बनाता है तो उतना ध्यान नहीं देता लेकिन जब वो किसी अच्छे के लिए बनाता है विद्वानों के लिए बनाता है अतिथि के लिए बनाता है तो उसके बनाने का जो दृष्टि है वो बदल जाती है इसलिए धर्म जो है वो मिलकर करने में बांटकर करने में होता है यही बात इस संदर्भ में कही है ओम ओर शांति Sarvam shanti, shanti reva shanti, shamam shanti re di. Oh, shanti, shanti, sh.